महाभारत शांति पर्व द्वितीय द्वितोध्याय नारद जी का कर्ण को शाप प्राप्त होने का प्रसंग सुनाना व सम्पाणुवाच सजे मुक्तस्तु मुनि नारदो वावर कथया वह सम्पाजी कहते राजन जुधिष्ठ के इस प्रकार पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद मुनि ने सूतपुत्र कर्ण को जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था वह सब प्रसंग सप्रसंग सुनाया नारदाच एवे तमहादि भारत न कर्णाजुनज कि भवे द्रणे। नारद जी ने कहा महाबाहु भरत नंदन तुम जैसा कह रहे हो ठीक ऐसी ही बात है वास्तव में कर्ण और अर्जुन के लिए युद्ध में कुछ भी असाध्य नहीं हो सकता था गुहमे तत्व देवान कथे श्यामित लघन धनिबोध महाबाहो यथावृत्त मदम पुरा अन देवताओं की गुप्त बात है जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ परोकाल के इस यथावत वृतांत को तुम ध्यान देकर सुनो छत्रम गच्छे छोनिर्मित प्रभो एक समय देवताओं ने यह विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा छत्रीय समुदाय शस्त्रों के आघात से पवित्र हो स्वर्ग लोक में पहुंच जाए यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया जो संघर्ष का जनक हुआ सबसागत चकार श्रेष्ठा धनभेद गुरो सदा वही तेजस्वी बालक सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ उसने अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोण से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की सबसे प्रजागम चिंतृत राजेंद्र बाले गांडी व भीमसेन का बल अर्जुन की फूर्ति आपकी बुद्धि नकुल और सहदेव की विनय गांडियोंधारी अर्जुन के श्रीकृष्ण के साथ बचपन में ही मित्रता तथा पांडवों पर प्रजा का अनुराग देकर चिंता भग्ध हो जा जलता रहता था स सख्यम अकरोत बाल्य राग्या दुर्योधन न च युष्मा संदिष्टो दे इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता स्थापित कर ली और दैव की प्रेरणा से तथा स्वभाव व आप लोगों के साथ सदा द्वेष रखने लगा वीरिया धनुर्वेदन द्रोणम एक दिन अर्जुन को धनुर्वेद में अधिक शक्तिशाली देख कर्ण ने एकांत में द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा ब्रह्माश्रम वे तुम इच्छा सरहस्य निवर्तनम अर्जुन न समम चाहम युद्धेयमति हां पुत्रे चैव तथा ध्रुवम् गुरुदेव मैं ब्रह्मास्त्र को उसके छोड़ने और लौटाने के रस से ही जानना चाहता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूँ निश्चय ही आपका सभी शिष्यों और पुत्र पर बार बार बराबर स्नेह है आपकी कृपा से विद्वान पुरुष यह न कह सके कि यह सभी अस्त्रों का ज्ञाता नहीं है द्रोण तथोक्त कर्णे न सापेक्ष फालगुन प्रति दौरात्मत कर्णस्या विधि कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन के प्रति पक्षपात रखने वाले द्रोणाचार्य कर्ण की दुष्टता को समझकर उससे बोले ब्राह्मणो तपस्वी क्षत्रिय दूसरा कोई किसी तरह इसे नहीं सीख सकता श्रेष्ठ जगाम सहसा राम महेन्द्र उनके ऐसा कहने पर अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की आज्ञा ले उनका यथोदित सम्मान करके कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया स तु राम उपागम सहसा भी प्रणम्बित ब्राह्मणों भार्गोस्मृति गौरव परशुराम जी के पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मैं भृगवंशी ब्राह्मण हूँ ऐसा कहकर उसने गुरुभाव से उठकी शरण ली राम स्तं प्रतिजग्राह पृष्ठ गोत्राद उष्यता स्वागत चेती प्रीतिमा चावदृत परशुराम जी ने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे सिद्ध भाव से स्वीकार कर लिया और कहा वश्य तुम यहाँ रहो तुम्हारा स्वागत है ऐसा कहकर वे मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुआ तत्व कर्णस्य वस्तु महेंद्र स्वर्ग सं के मनोहर उस महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण को गंधर्व का अवसर प्राप्त होता रहता था। अकरोध था वधर देवदान था। उस पर्वत पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से पूर्वक धनुर्वे सीख कर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा वह देवताओं दानवों एवं राक्षसों का अत्यंत प्रिय हो गया। ते ते के। एक सूर्य एक दिन की बात है सूर्यपुत्र कर्ण हाथ में धनुष बाण और तलवार ले समुद्र के तट पर आश्रम के पास ही अकेला टहल रहा था सोग्निहोत्र प्रस्य कस्यचि ब्रह्मवादि जघान आज्ञानतः पार्थ होम धेनुम जरे पार्थ उस समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेदपाठी ब्राह्मण की होम धेनु उधर आ निकली उसने अनजान में उस धेनु को छिंस जीव समझ कर मार डाला कर्ण पर्व में भी यह प्रसंग आया है वहाँ कर्ण के द्वारा बछड़े के मारे जाने का उल्लेख है अतः यहाँ भी होम धेनु का बछड़ा ही समझना चाहिए कर्ण प्रसाद अपराध बन गया है ऐसा समझकर कर्णे ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और उसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा अबुद्धे अबुद्धि पूर्व भगवुरे हता मैया तुरु स्प्रे पुनः पुनः भगवन मैंने अनुजान में आपकी गाय मार डाली है अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए कर्ण इस बात को बार बार दोहराया तमसा विप्रोदी वाचा निर्भर से हंति वाचार अवधार हम फलम प्राप्त ये न घटसे निशम युद्धस्त पाप भूमिश्चक्र ग्रही ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी द्वारा उसे डाँटता हुआ सा बोला दुराचारी तू तो मार डालने योग्य है दुर्मते तू तो अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले पापी तो जिसके साथ सदा ईर्षा रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है उसके साथ युद्ध करते समय तेरे तेरे रथ के पहिए को धरती निकल जाएगी ते ततश्चक्रे महे मूर्धान शत्रुगछ नरादम जब पृथ्वी में तेरा पहिया फस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा अब तू जला जा यथेयम गौ मूढ़ प्रमत्व प्रमत्त राति पात ओ मूढ़ जैसे असावधान होकर तूने इस गौ का वध किया है उसी प्रकार असावधान अवस्था में ही शत्रु तेरा सिर का डालेगा सप्त प्रसाद यास कर्णस्तम द्विज सत्तम गोभीर्धन सच पुनरब्रवीत इस प्रकार शाप प्राप्त होने पर कर्ण ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को बहुत सी गौवें धन और रत्न देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा की तब उसने फिर इस प्रकार उत्तर दिया नहीं ते मे व्याहृतम कुर्या सर्वलोको केवलम गृष्ठ वाह कार्य त सारा संसार आ जाए तो भी कोई मेरी बात को झूठी नहीं कर सकता तो यहाँ से जा या खड़ा रह अथवा तुझे जो कुछ करना हो यह कर ले ब्राह्मणे नाथ कर्णो रामम अभ्यम तथे वन सामरण ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ उसने दीन तावस सिर झुका लिया वह मन ही मन उस बाद का चिंतन करता हुआ परशुराम जी के पास लौट आया इत श्री महाभारती शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी कर्ण सापो नाभ द्वितोध्या